Tri yeah, yeah, yeah. Shri Ram Jai yeah, yeah. Ram Jai Jai Ram yeah, yeah, yeah, yeah, Shri Ram Jai Ram Jai yeah, Jai yeah, yeah. Ram Ram Jai Ram Jai Jai Ram Shri Ram Jai Ram Jai Jai Ram Ram Jai Ram Jai Jai Ram Shri Ram Jai Ram Jai Jai Ram Ram Jai Ram Jai Jai Ram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 इन दोनों का अस्तित्व इन दोनों की स्थिति भगवत कृपा के अधीन है इसलिए अब कोई ऐसा नहीं बचा जो कृपा की परिधि से अलग हो इसी को भगवान ने कहा सब पर मोरी बराबर दाया मेरी है मेरी सबके ऊपर बराबर कृपा है सबके ऊपर कृपा है सृष्टि में जहां कहीं सौंदर्य है वो प्रभु का ही भगवान का है। हम लोग बैठे हैं ये भगवान की कृपा है हमको पृथ्वी का आधार प्राप्त है ये भगवान की कृपा है इस आधार में तनिक हलचल हो जाए फिर देखो हुई थी हलचल कितना विप्लव उत्पन्न हो गया हम श्वास ले रहे हैं ये भगवान की कृपा है हमारी धमनियों में रक्त का प्रवाह चल रहा है ये भगवान की कृपा है हम जो खा रहे हैं उसका परिपाक हो रहा पच रहा है अग्नि के रूप से बैश्वानर के रूप से भगवान भीतर बैठकर उसे पका रहे हैं बाहर रसोई बनाते हैं हम भीतर रसोई बनाते हैं ठाकुर जी ये उनकी कृपा है पृथ्वी जल वायु तेज आकाश कृपा के बिना इनका अस्तित्व नहीं चाहे चौबीस तत्व मान लें अथवा पच्चीस तत्व मान लें अथवा अवान्तर भेद करके और अधिक की संख्या स्वीकार कर लें बिना भगवान के किसी तत्व की स्थिति नहीं श्रेष्ठ पर मोरी बराबर का है बिना कृपा के नास्तिक से नास्तिक प्राणी का भी जीवन संभव नहीं सब पर बराबर कृपा बरस रही है बस अंतर इतना है सन्मुख जीव को प्रतिपल प्रतिक्षण कृपा का अनुभव होता है विमुख जीव कृपा होने पर भी उसका अनुभव प्राप्त नहीं कर पाता है मेरे ऊपर कृपा है इसकी अनुभूति उसे नहीं होती घनघोर बरसात में आपके आंगन में पड़ा हुआ पात्र ओंधा पड़ा है तो क्या उसमें पानी जाएगा उसमें पानी नहीं जाएगा कथनचित तो वह पात्र सीधा हो जाए ओंधा ना हो उल्टा ना हो सीधा हो जाए तो तो आकाश से वरसता हुआ जल उसमें भर जाएगा जल से वह पात्र लबालब हो जाएगा परिपूर्ण हो जाएगा परिपूर्ण ही नहीं हो जाएगा छलक कर वहाँ से बहने लग जाएगा प्रवाहित होने लग इसी प्रकार से संसार की ओर विषयों की ओर औंधा मुँह करके पड़े हुए विपरीत दिशा में पड़े हुए जो जीव हैं पात्र हैं कृपा उन पर भी बरस रही है पर वे औंधे पड़े हैं उल्टे पड़े हैं इसलिए कृपा का ठहराव वहाँ नहीं है कृपा वहाँ टिकती नहीं है श्री महाराज जी की कोटी के संत कली अवतार, गोस्वामी श्री तुलसीदास जी की कोटी के संत परम श्रद्धे श्री माली जी की कोटी के संत वे क्या काम करते हैं वे औंधे पड़े हुए जीव को सीधा कर देते हैं तो अभी तक जिसमें कृपा की एक बूंद नहीं टिकती थी अब कृपा लवालब भर जाती है भरती नहीं है छलकती है बहती है कृपा उसके निकट आने वाले जीव भी कृपा से शराबर हो जाते हैं कृपा का प्रतिपल प्रतिक्षण दर्शन होने लग जाता है प्रतिपल प्रतिक्षण अनुभव होने लग जाता है सन्मुख जीव कृपा का अनुभव करते हैं हरि तुमा बहुत अनु ग्रह हरि तुमा हरि तुमा बहुत अनुग्रह कीनो कि तुमा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 श्री महाराज जी की कोटी के संत कलि पावनावतार गोस्वामी श्री तुलसीदास जी की कोटी के संत परम श्रद्धे श्री भक्तमाली जी की कोटी के संत वे क्या काम करते हैं वे अंधे पड़े हुए जीव को सीधा कर देते हैं तो अभी तक जिसमें कृपा की एक बूंद नहीं टिकती थी अब कृपा लवालब भर जाती है भरती नहीं है छलकती है बहती है कृपा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 हरी तुमा बहुत अनुग्रह कीनो हरी नरि ग्रह हरि तुमा बहुत ग्रह किन् साधन धाम विबु दुर्लभतन साधन धाम विबु दुर्लभतन मोही कृपा कर दिन बहुत अनु ग्रह हरि तुम बहुत अनुग्रह की बहुत अनु ग्रह करि तुम बहुत यनो ग्रह किनो साधन धाम विबुध दुर्लभ तन मोह कृपा कर दीनो साधन का धाम देवताओं को दुर्लभ शरीर आपने कृपा पूर्वक हमको दिया है विनय जी में गोस्वामी जी कह रहे हैं मोही कृपा कर दीनो आपने कृपा पूर्वक दिया है इसका तात्पर्य है हमारे किसी सुकृत के फलस्वरूप यह हमको नहीं मिला है हमारे किसी साधन के फलस्वरूप यह हमको नहीं मिला है यह आपकी कृपा के परिणाम स्वरूप हमें प्राप्त होता है कब हूं ककर करुणान देत तू सने कभी कृपा करुणा करके हेतु रहित उपकार करने वाले श्री ठाकुर जी इस देव दुर्लभ मनुष्य मनुष्य देह को प्रदान करते हैं ये कैसा है साधन धाम साधन का धाम है तनबिन भजन वेद नहीं वरना श्रीमद भागवत में तो एक वाक्य बड़ा सुंदर है सुखदेव जी का सुखदेव जी कहते बुद्धिमान ही क्या है लोग कहते हैं बड़े चतुर हैं बड़े बुद्धिमान हैं बड़े कुशल हैं क्या क्या कर लिया अरे बोले बहुत गरीब आदमी थे बड़े अमीर बन गए बहुत बड़े ऑफिसर बन गए बहुत अच्छा परिवार उनका हो गया समाज में उनका बड़ा नाम हो गया कई देशों तक उनका नाम फैल गया बड़े बुद्धिमान पर नाशवान जगत के पद प्रतिष्ठा और वस्तुओं को बटोरने वाले व्यक्ति को बुद्धिमान नहीं कहा जा सकता बुद्धिमान कौन है ईशा बुद्धिमताम बुद्धि बुद्धिमानों की बुद्धि यही मनीषा ज मनीषिणाम मनीषियों की मनीषा भी इसी में क्या बोले इस नासवान शरीर को पाकर अविनाशी को प्राप्त करिए इस संसार की सबसे बड़ी बुद्धिमानी क्या है इस संसार की सबसे बड़ी बुद्धिमानी है विनाशी के द्वारा अविनाशी को प्राप्त कर लिया शरीर विनाशी है इस विनाशी शरीर के द्वारा अविनाशी को प्राप्त कर लिया जाए यही सबसे बड़ी बुद्धिमत्ता है यही सबसे बड़ा ज्ञान है यही सबसे बड़ा विवेक है यही सबसे श्रेष्ठ उपलब्धि है साधन धाम विबु दुर्लभ तन विरोजी तो सुन रहे हैं कि देवता कहते हैं धन्यस्तु भारत भूमि भागे धन्य है जो भारत की धरा पर उत्पन्न हुए उन्हें धन्य विबु दुर्लभ तनु हमारे पुरुषार्थ से नहीं हमारे किसी साधन से नहीं मो ही कृपा करवक दिया है इसलिए मानव जन्म को प्राप्त करके भगवत पारायण न होना भगवत शरणापन्न न होना निष्काम भाव से निष्ठापूर्वक श्री नाम महाराज का आश्रय न लेना एक कृतघ्नता है और कृतज्ञता के संबंध में शास्त्रों में कहा गया कृतज्ञता महत्पापम निष्कृत नाश्य विद्य बड़े से बड़े पापों का प्रायश्चित है किंतु कृतघ्ता का कोई प्रायश्चित शास्त्र में नहीं कहा गया वेद शास्त्र पुराणों का आलोडन करने के पश्चात भगवान व्यास कह रहे हैं उले हमने सबका प्रायश्चित देखा पर कृतग्नि का प्रायश्चित नहीं देखा कृतग्न व्यक्ति का क्या प्रायश्चित कृतघ्ता महत्प निष्कृतर नाश्य विद्यते कृत क्या है श्री ठाकुर जी ने हमारे ऊपर अतिशय अनुग्रह किया है कृपा की है करुणा किया है देव दुर्लभ साधन का धाम मोक्ष को जिससे पाया जा सकता है ऐसे दिव्य अलौकिक शक्तियों के खजाने शरीर को कृपा पूर्वक प्रदान किया है फिर भी हम उनकी कृपा का आदर नहीं कर पा रहे हैं। उनका स्मरण करके उनकी उपासना करके उनके चरणों में प्रीति करके उनके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित नहीं कर पा रहे हैं। इससे बड़ी कृतज्ञता और कोई दूसरी नहीं है वृंदावन में एक पंजाब के संत के मुख से हमने सुना था संत श्री बुल्ले शाहजी हुए बड़े उच्चकोट के संत थे पद तो मुझे स्मरण में नहीं है पंजाबी का है पर उसका भाव उसमें संत ने कहा है के हे प्रभु मैं कृतज्ञ मैं कृतज्ञ मेरे इस दोस्त की निवृत्ति कैसे हो मुझे कोई उपाय नहीं सूझ रहा है आपने कृपापूर्वक हमें मनुष्य का शरीर दिया है और मनुष्य ज्ञान विवेक बुद्धि प्रधान है उस मनुष्य को आपके प्रति कितना कृतज्ञ होना चाहिए इसका तो मैं वर्णन नहीं कर सकता मुझे तो ऐसा लग रहा है कि आपकी सृष्टि का एक तुच्छ प्राणी कुत्ता अपने मालिक के प्रति जितना कृतज्ञ होता है मैं उतना भी आपके प्रति कृतज्ञ नहीं हो पाया एक टुकड़ा खा करके एक रोटी खा करके रात भर बैठकर चौकीदारी करता है आपका दिया हुआ भोजन कर रहे हैं अजगर करें न चाकरी पंछी करें न काम दास मलुका यूं कहे सबके दाता आराम आपका दिया खा रहे हैं आपका दिया पहन रहे हैं आपको भगवान का दिया क्या पहन रहे हैं कपास तुमने बनाया है धरती तुमने बनाई है जल तुमने बनाया है जिस सूर्य की किरणों से उसका पोषण होता वो तुमने बनाया है जिस चंद्रमा की शीतलता उसे पुष्टि प्रदान करती वो क्या तुमने बनाया खा रहे हैं पी रहे हैं भोग रहे हैं ये बिजली का बिल तो भरते हो लेकिन सूर्य नारायण का बिल चुकाया कितनी बड़ी लाइट है भगवान की। चंद्रमा की शीतलता का बिल चुकाया सारी वस्तुएं आप हमें मुफ्त में दे रहे हैं अन्न जल पवन भूमि आकाश सूर्य चंद्र हे प्यारे प्रभु ये सब वस्तुएं आपने अपने लिए नहीं बनाई आपने हमारे लिए बनाई आपके द्वारा प्रदत्त सारी सुविधाओं को भोग कर भी मैं आपका स्मरण नहीं कर पा रहा हूं इससे बड़ी कृतज्ञता और क्या होगी हे प्रियतम मेरे ऊपर ऐसी कृपा करो मनुष्य के जैसी कृतज्ञता तो मुझे प्राप्त नहीं भई कुत्ते के जैसी कृतज्ञता आप मुझे दे दीजिए कुत्ते जैसी कृतज्ञता भी मेरे भीतर आ जाएगी तो लगता है कि इस देह के धारण का फल मुझे मिल जाएगा मेरा परम हित तो हो जाएगा संतों ने तो ऐसा कहा है श्री कबीर साहब कहते हैं मैं साधु नहीं हूं संत नहीं हूं मनुष्य नहीं हूं तो कौन हो कबीर जी का परिचय है कबीर कुकुर राम का मुतिया मेरा नाम गले राम की जेवरी जित खेचे तित जाऊं कबीर कुकुर राम का राम जी का कुत्ता लोग कुत्ते का नाम रखते हैं ना फालतू कुत्ते का राम जी ने तुम्हारा नाम रखा बोले हमारा नाम रखा मोतीराम मोतीराम नाम क्यों रखा बोले मैं झूठा नहीं खाता हूंगा विषय की राम नाम के मोती चूर के लड्डू खाता हूं राम नाम के लड्डू जिमता हूं इसलिए मोती राम मेरा नाम है पालतू गले के पालतू कुत्ते के गले में पट्टा बंधा होता है हमारे पट्टा है राम नाम की जेवरी गले राम की जेवरी दक्षिण भारत में श्री रंगम में एक संत हुए हैं उनका नाम था श्री लक्ष्मी नारायणाचार्य जी महाराज प्रपन्ना में उनका चरित्र है वे विचार करने लगे तो विचार करते करते उन्हें लगा कि मनुष्य के जैसी कृतज्ञता मनुष्य को भगवान के प्रति जितना कृतज्ञ होना चाहिए उतना कृतज्ञ तो में नहीं हो पाया हे रंगनाथ कृपा करके मुझे कुत्ते जैसी भी कृतज्ञता दे दीजिए और इसी भाव का अनुसंधान करते करते उन्होंने स्वीकार कर लिया मैं मनुष्य नहीं हूं मैं श्री रंगनाथ भगवान का कुत्ता हूं बड़े भारी मठ के महंत थे आचार्य थे उस मठ को छोड़ दिया और श्री रंगनाथ मंदिर के निकट कावेरी के तट पर एक पुराना इमली का वृक्ष था उस इमली के वृक्ष के नीचे बैठकर के इसी भाव में भर गए मैं भगवान का कुत्ता हूं अब लोगों को बड़ा आश्चर्य हुआ स्वामी जी ने मठ छोड़ दिया बहुत प्रतिष्ठा थी बड़ा ऐश्वर्य था उनका माम श्रद्धालु पहुंचे महाराज यहां कैसे बैठे हैं तो आप है, भूकने लग गए कुत्ता जैसे भूकता है भूखने लग गए कुत्ते के जैसे बोलने लग गए तो ऐसा लोक में प्रसिद्ध है कि, कि किसी को कुत्ता खा जाता है और कुत्ते का जहर चढ़ जाता है तो कुत्ते जैसे बोलता है लोगों ने कहा लगता है इनको तो कुत्ता खा गया पागल कुत्ता इसलिए कुत्ते जैसी स्थिति हो गई लोग दूर हो गए हट गए दूर सब किनारे हो गए आप अकेले ही बैठे, बोले अच्छा हुआ कुत्ते कुत्ते के भाव को स्वीकार करने पर जगत के प्रपंच से हम दूर हो गए असंग हो गए उनके इस भाव पर ठाकुर इतने रिझ गए कि अभी ब्रह्म वेला में ही मठ छोड़कर यहां आए थे और इधर श्री रंगनाथ भगवान को राजभोग धराया गया राजभोग के बाद जैसे ही शयन कराया गया श्री लक्ष्मीनारायणाचार्य जी अनुभव करते हैं श्री रंगनाथ भगवान अपने अधरावृत प्रसादी की पत्तल लेकर स्वयं पधारे चुचकार पुचकार करके खिलाया है उन्होंने बिल्कुल भी स्तुति प्रार्थना नहीं की स्तुति प्रार्थना करेंगे तो फिर पुराना भाव आ जाएगा मालिक को देखकर कुत्ता जैसा अभिनय करता वही अभिनय किया ठाकुर जी रीझ गए इनको नित्य दो बार दर्शन होता था नित्य राजभोग के बाद ठाकुर जी इनसे खेलने आते और ब्यारू के बाद ब्यारू लेकर आते शैन के बाद ब्यारू लेकर आते लोग इस रहस्य को कहां जाने लोगों ने वहां जाना भी बंद कर दिया उन श्री वही उन श्री लक्ष्मी नारायण आचार्य जी का सदेह वैकुंठ ग पांच भौतिक देह नहीं छोड़ा देह के सहत वैकुंठ कुत्ते हैं भगवान के इतना भी भाव आ जाए कि ये पांच भौतिक शरीर भी भगवत धाम जाने का अधिकारी हो जाए